अब तो देख। में अध्यास भाष्य पर विचार चल रहा था किस्मद और अस्मद दोनों का ऐक्य और तादात्म्य दोनों समानभिकरण संबंध नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में जो दिखाई पड़ता है परस्पर संबंध वो मिथ्या होना चाहिए वो अध्यास मिथ्या होना चाहिए तो इसमें पहले अर्थाध्यास होता है उसके बाद में धर्माध्यास होता है तथापि अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकता कि दोनों में परस्पर एक दूसरे का धर्म का आरोप होता है अन्योन धर्मांच अध्यस्य अन्योन्य धर्मों का भी अध्यास होता है तो अन्योन्य आत्मगता अन्योन्य धर्म जैसे अर्थाध्यास के लिए कहा गया था कि ऋषि में सर्प को अभ्यास करता है उसके बाद तुरंत ही सर्प का जो धर्म है चेतनत्व आदि उसको भी ऋषि में अध्यास करता है तो जो रसी सर्प नहीं है उसको सर्प मानना ये अर्थाध्यास है और जो ऋषि में चेतनत्व आदि धर्म नहीं है उसमें चेतनत्व आदि मानना ये ज्ञानाध्यास है धर्माध्यास धर्म और ज्ञान दोनों मिलते हैं बाद में इसका थोड़ा भेद करें तो इस प्रकार अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य इन दोनों का अध्यास करके आगे व्यवहार करता है नैसर्गिको यम लोक व्यवहार है यहां जोड़ना है इसको ऐसा अभ्यास करके ये लोग व्यवहार चल रहा है निसर्ग से ये लोक व्यवहार चल रहा है इसका कारण क्या है बीच में कहा इतरे इधर अविवेके इतरे इधर का विवेक नहीं होना दोनों को विशेष रूप से नहीं जानना विविक्त करके नहीं जानना कि जब विवेक होता है यानी भेद ग्रहण होता है तब अभ्यास नहीं होता तो जहां भेद ग्रहण नहीं होगा वहां अभ्यास हो यभ्यास यत्र तत्र तत्र भेद अग्रह भेद का ग्रहण नहीं रहेगा ये व्यापति मिलती है इसको कहा इधर-इधर इधरेधर अविवेके दोनों का अविवेक हो गया इसलिए ऐसा यहां कहा गया है तो इधरेधर अविवेके में जो त्रिवीया है ये त्रिवीया के संबंध में टीकाकार ने कहा ये इतंभूत लक्षण त्रिदीया है इतंभूत लक्षण ये सूत्र से कर्करणों के अधिकार में इतम्भूत लक्षण से त्रदीया होती है जिससे उसका लक्षण रूप से मालूम पड़ता है उससे लक्षण से उस तत्व का ज्ञान हो जाता है जिसको कहा गया है तो इस प्रकार होने से वो ऐसा है ये कहने के लिए इतम्भुद लक्षणा होती है तो यहां इतने तरह अविवेकना इतने तरह अविवेक होने से अध्यास है ये कहना चाहते हैं अब अत्यंत धर्मधर्मिणो इसके लिए टीका लिखिए इसके लिए टीका कह रहे हैं औपाधिकेद आभास प्रत्यज्ञायां ऐक्यं प्रमीय विवक्ोणोक तिस्कृत ऐक्यधीर्भ्रांति औपाधिक भेद आभास तिरस्कारण जो उपाधि से संबंधित भेद दिखाई पड़ता है उसका तिरस्कार करके औपाधिक भेद आभास तिरस्कारण भेद आभास का तिरस्कार किया भेद जो प्रदीद होता है उसको तिरस्कार करके उसको छोड़ करके प्रत्यविज्ञायाम ऐक्यम प्रदीयते प्रत्यविज्ञा ज्ञान में आयत्य होता है आयत्य का ज्ञान होता है क्योंकि यहां प्रश्न हुआ था कि ये जो अध्यास भी प्रत्यविज्ञा ज्ञान के समान क्यों नहीं होता तो इसके लिए उत्तर देना चाहे चाहते हैं कि ये प्रत्यविज्ञा ज्ञान जैसा नहीं है प्रत्यविज्ञा ज्ञान तो प्रमा है यथार्थ ज्ञान है और ये अयथार्थ ज्ञान है प्रत्यविज्ञा ज्ञान में तत्ता और इदमदा वह यह देवदत्त वह यह घट वह यह पुस्तक ऐसा ज्ञान होगा तो वह कहने से वो दूर देश में कहीं पहले ज्ञान हुआ तो वहां का देश स्थान वस्तु सब वहाँ पृथक है वो का विषय बनता है वह इसका विषय बने अब वही वस्तु आपके सामने है दम तय ज्ञान हो रहा है यह ऐसा ज्ञान हो रहा है तो वह करके जो ज्ञान वहां हुआ यह करके जो ज्ञान यहां हो रहा है दोनों में औपाधिक भेद है औबाधिक भेद क्या है कि वो अलग काल देश में हुआ था और ये अलग काल देश में हो रहा है उसको आपने कल देखा था अलग स्थान पे, और उसी को अभी आज देख रहे हैं अलग स्थान औबाधिक तो है यह औबाधिक आभास से भेद सिद्ध होने पर भी ये प्रमा है क्योंकि ये औबाधिक भेद को होने के कारण प्रमा वास्तविक तो भेद नहीं है जो वस्तु कल दिखाई पड़ा वही वस्तु आज है और काल और स्थान दोनों उपाधि है इसलिए तत्ता इदमदा ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा ये प्रत्यभिज्ञा को प्रमा मानते हैं प्रत्यविज्ञाया प्रत्यविज्ञा में आक्य का प्रमाण प्रमाणित्य द्वारा ज्ञान होता है प्रमी... प्रमीयते प्रमा ज्ञान होता है <coughs> किंतु किन्तु विविक्त धर्मिणो विवेक तिरस्कृत किंतु यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ दोनों अलग अलग वस्तु है विविक्त है अत्यंत भिन्न वस्तु है दो धर्म अलग अलग है उसका तो विविता हो धर्मीण हो ऐसे धर्मियों का ऐसे तत्वों का विवेकम तिरस्कृत्या उसका विवेक को छोड़ करके भ्रांति ऐसा ऐक्य बुद्धि जो होता है वो भ्रांति है क्योंकि ऐक्यधी प्रत्यविज्ञा में भ्रांति नहीं है वो तो यथार्थ है क्योंकि वहां धर्मी एक है धर्म अलग होने पर भी धर्मी एक है वहां प्रत्यय और यहां विविक्त है दोनों धर्मी भी विविक्त है और उसका धर्म भी विवक्त है और दोनों अलग अलग करके विज्ञान होता है इसलिए विवेक को छोड़ करके एक मानना संभव नहीं है ये प्रत्ययविज्ञा और अध्यास में भेद का प्रत्यय और भ्रांति में भेद है इसलिए प्रत्यय कभी भी भ्रांति नहीं है प्रत्ययविज्ञात ज्ञान होता है और ये जो है भ्रांति इसके लिए कारण क्या है दो कारण है इनको याद रखना है कि ये अत्यंत भिन्न वस्तु हो विविध वस्तु हो और विविध धर्मी हो और ये विविधता माने दोनों की पृथकता औबाधिक ना हो ये यदि पृथकता औबाधिक हो जाता है तब तो वस्तु एक हो जाए जैसे अनेक जीव है उपाधिवेश अनेक जीवत्व तो है किंतु वस्तुदा वो एक है ब्रह्मत्मा ऐक सिद्ध करेगा ईश्वर ब्रह्मा जीव सब में ये सही भेद ये सब औबाधिक भेद है औबाधिक भेद में विविधता होने पर ऐक्य हो सकता किंतु किन्तु भेद नहीं है वास्तविक भेद है और वास्तविक धर्म का भी भेद है उनका स्वरूप भी अलग अलग है ऐसी चीजों की विविधता रहती हुई ऐक्य नहीं हो सकती है यदि ऐक्य जैसा लगता है तो वो बुद्धि भ्रम है भ्रांति इसीलिए रज्जु में जो सर्प है जीपी में चांदी है इत्यादि जो भी है ये अत्यंत विविध वस्तु है उसमें एक हो गया युष्म प्रत्यय में भी ऐसा हो गया दोनों अत्यंत विविधता है विविध धर्मी है उसमें एक ऐक्य ज्ञान हो रहा है मैं हूं ऐसा ज्ञान हो रहा है तो भ्रांति का ये दोनों का अलग अलग, अलग बताया अब यहां शंका करते हैं कि प्रत्यज्ञा भी कालद्वय वैशिष्ट्यास्ती विविता विविक्तपद से अदव्यावर्तक आशंका शंका होती है कि प्रत्यज्ञा में भी कालद्वय वैशिष्ट्या दो काल की विशेषता है दो काल अलग अलग है तत्ता वो काल अलग है तत्विन्न काल है वो और यहां जो है ता चिन्ह काल है यानी वह काल और यह काल उस समय इस समय उस समय इस समय यह होता है क्या अनेक होता है अलग अलग होता है और उस देश में इस देश में देश का भेद भी होता है तो प्रत्यभिज्ञान में काल वैशिष्ट्य होने से अस्थि विविधता महा विविका है विविधता मैंने पृथत्ता उसका भेद है तो विविध पदस्य अद्यावर्तक तो। इसीलिए यहाँ जो विविध पद है आपने जो खाली विविध पद कहा इतने मात्र कहने पर वो विविध पद उसकी व्यावृत्ति नहीं करेगी किसकी वो प्रत्ययविज्ञा की व्यावृत्ति नहीं करेगी क्योंकि प्रत्ययविज्ञा में भी काला वैशिष्ट देश वैशिष्ट के लोग विविधता है तो विविध पद का प्रयोग वहां भी हो रहा है और वही पद मात्रा अब यहां भी प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा जो विविधयो हो धर्मिणों हो ये जो कहना इसकी अध्याप्ति हो जाएगी कहां प्रत्यय विज्ञान आप कह रहे हैं अध्यास के लिए किंतु वो जाएंगे प्रत्यय विज्ञान में इसीलिए यहां विशेषण दिया गया अत्यंत पद का विशेषण दिया गया अत्यंत विविध योग अब प्रत्यविज्ञा में नहीं जाएगा क्योंकि प्रत्यविज्ञा में अत्यंत विविधता नहीं अत्यंत अत्यंत जोड़ने से क्या होता है किसी भी चीज में अत्यंत जोड़ा जाता है स्ट्रीमिली जब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ऐसे अत्यंत जोड़ने से वो क्या होता है कि आगे भी पीछे भी पहले भी बाद में भी शुरू से भी अंत में भी एक ही से रहेगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा जो इसमें अत्यंत नहीं जोड़ता है वो परिवर्तित होकर के दूसरा बन सकता है यह नहीं बनेगा इसका मतलब पहले भी विविक्त था बीच में भी विविधता है बाद में भी विविधता है इसलिए अत्यंत विविधता कभी होता नहीं एक दूसरा नहीं होता लेकिन प्रत्येक ज्ञान ऐसा नहीं विविधता है काल, जैसा आदि उपाधि को लेके किन्तु अत्यंत विविधता नहीं है क्योंकि बाद में उसका एक ही करके ज्ञान होता है इसलिए नहीं अथवा विशेषण आदि से जिसका पृथककरण संभव ना हो उसको भी अत्यंत पद जोड़ा जाता है मतलब अत्यंत दुख हो रहा ऐसा बोला तो दुख ही दुख है उसमें लेवलेश भी, भी सुख नहीं है तो दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है इसलिए अत्यंत पद जोड़ा अत्यंत शुद्ध बोलने से अब और शुद्धता की आवश्यकता नहीं है वो परमावधि जो शुद्धता होनी है वो है तो ज्यादा से तो ज्यादा शुद्ध है और शुद्ध नहीं हो सकता है तो उसको कहते हैं अत्यंत शुद्ध यथार्थ होता है तो ये ये अत्यंत पद की विशेषता है इसलिए बाढ़ के कार्य अत्यंत पद जोड़ा तो क्या निकला उससे कि ये प्रत्यय विज्ञान नहीं है ये निकला अब ठीक है आत्मनो बुद्धियादेश स्वच्छत्म्या विवेकाश् है अब फिर उसके ऊपर प्रश्न करता है आप अत्यंत पद जोड़ने पर भी काम नहीं बनेगा का। क्यों आत्मनो बुद्धि आत्मा और बुद्धि इन दोनों की कुछ साम्यता है आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है तो क्योंकि अंधकरण अवच्छिन्न चैतन्य और अंधकरण प्रतिबिंबित चैतन्य ये सब आप ही कहते हैं उसका कारण क्या है दोनों अत्यंत साम्यता रखता है कुछ है क्या साम्यदा है बोलते हैं स्वच्छत्वादिना साम्य स्वच्छत्व दोनों में है आत्मा भी स्वच्छ है शुद्ध है और बुद्धि आदि भी स्वच्छ है शुद्ध है स्वच्छ कहने से शुद्धि होता है किंतु तो कभी कभी स्वच्छ कहने से यह होता है स्थिर अपने स्वरूप में स्थिर ऐसा भी अर्थ होता है आत्मनो बुद्धि आदेश ये दोनों में स्वच्छता है यानी ये दोनों अपने स्वरूप में अति संवेदनशील है ऐसा स्वच्छ है स्वच्छत्व तो आदि से दोनों में साम्य आ गया साम्य आने पर क्या हुआ अत्यंत विवेक असिद्धि अब अत्यंत विवेक नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों एक जैसा हो गया अत्यंत स्वच्छ जैसे आप एक शुद्ध स्पटिक को शुद्ध पानी में डाल दीजिए तब क्या है दोनों अलग अलग दिखाई नहीं पड़े ऐसा होता है पानी हिलना नहीं चाहिए अब ऐसा होता है तो ये एक जैसा दिखाई पड़ता है तो कई चीज एक जैसा दिखाई पड़ता है जैसे कांज है कांज भी ऐसा है पूरा साफ है उसको पानी को ऊपर डालने से वो दिखाई नहीं पड़ेगा अब नीचे पानी रहेगा ऊपर से और कंस दोनों एक ही जैसा दिखाई पड़ता है तो नीचे ऊपर दोनों का भेद नहीं मालूम होगा तो एक ही जैसा दिखाई पड़ता है इसीलिए ये अत्यंत विवेक अभाव हो जाएगा आप कह रहे हैं अत्यंत विवेक होता है किंतु नहीं होता है ये आशंका कर रहे हैं क्यों क्योंकि भाष्यकार ने ही स्वयं एक जगह इसको कहा कि सांख्य मत के अनुसार उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये बुद्धि में ही आत्मा का प्रतिबिंब होता है और उससे चित्ता आदि बनते हैं ऐसा क्यों गलत है आप तो कारण होना चाहिए आत्मा का प्रतिबिंब सीधा शरीर में क्यों नहीं हो रहा केवल बुद्धि में ही हो रहा है इसके लिए कोई कारण बताना पड़ेगा ऐसा कारण बताया कि वो अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व उपबत्तेर आत्मनो बुद्धेश्च ये सभी वेदांतियों को याद रखना चाहिए कि जब हम कहते हैं दोनों में शुद्धता और अशुद्धता की बात कहते हैं और अंधक्रम शुद्धि की बात कहते हैं आत्मा का प्रतिबिंब होता है ऐसा कहते हैं और एक दूसरा नहीं होता है कहते ये सब कहते हैं ये सबका है। सब समाधान इसके द्वारा होता है और मन के द्वारा ही आत्मा गृहित होता है मन से वापतव्यम नेहना किंचन मन के द्वारा ही उसको प्राप्त करना चाहिए दूसरे से नहीं होगा पश्य जग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी अग्रिया बुद्धिया होना चाहिए एकदम सूक्ष्म एकाग्र किया हुआ कि बुद्धि हो वो बुद्धि से प्राप्त हो जाता है और दूसरा कहते हैं मन से प्राप्त नहीं होता यदो वा जो निवर्तनते अप्राप्य मनता सह ये कहते न त्र चक्ष गो मन ये कहता है तो एक जगह कहता है मन से प्राप्त बिल्कुल नहीं होगा दूसरा कहता है मन से प्राप्त हो जाएगा दोनों कह रहे हैं इसमें विरोध है हाँ तो अब वो विरोध का समाधान ऐसा होता है जब आपका मन एकाग्र नहीं है विषयों में आलिप्त है समलिप्त है निरंतर सोचता रहता है विषयों के बारे में और शरीर आदि का अभिमान खूब है ऐसे स्थिति में वो मनसाए वक्तव्य नहीं हो सकता किंतु उसी मन को नित्य साधनादि अनुष्ठान से आगम प्रमाण से विचार करके मनन चिंतन निर्ध्या करके शुद्ध कर देने पर यगाग्र होने पर ध्यान उपासना ज्ञान तब सब करना पड़ेगा सबके बाद जब वो यगाग्र हो जाए स्थिर हो जाए तब जाके उसी मन से आत्मा की प्राप्ति हो तब क्या दोनों में शामिल आ गए तब दोनों की प्राप्ति अनुभव हो जाता है आत्मा के द्वारा अनुभव होकर हम ब्रह्मास्म ऐसा भाव ब्रह्मी हो जाता है इसलिए अत्यंत निर्मलत्व ये अत्यंत पे अत्यंत पद जोड़ा है अत्यंत निर्मलत्व है दोनों में स्वच्छत्व भी है और सूक्ष्मत्व है तीन है निर्मलत्व है स्वच्छत्व है सूक्ष्मत्व है यहां देखो स्वच्छत्व और निर्मलत्व थोड़ा तो अंदर आ गया क्योंकि दोनों विशेषण दे दिया निर्मल मन कोई मल ना हो जितने भी काम क्रोध लोग मुहार जितने भी हम मल बोलते हैं वो ना हो इसका मतलब उससे आधरिक्त हो कुछ नहीं है। जो वस्तु में उसका स्वरूप में क्या होना चाहिए उससे आधरिक्त नहीं रहता हो उसको हम निर्मल करते शुद्धि ही है किंतु स्वच्छ कहने पर क्या होता है ऐसा होता हुआ भी वो एक प्रकार से स्पष्ट मालूम बढ़ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करने योग्य हो और उसमें दूसरे के जो संबंध है वो संबंध भी यदि होता है तो भी स्पष्ट दिखाई पड़ता हो जैसा जल है जल शुद्ध भी होता है स्वच्छ भी होता है शुद्ध का मतलब उसमें और कोई मृत्यु का आदि न पड़ता हो और स्वच्छ का मतलब वो स्थिर हो शांत हो तब उसको कहेंगे इस प्रकार से होना चाहिए शुद्ध भी हो स्वच्छ भी हो ऐसा कहा स्वच्छ भी है उसमें प्रतिबिंब होने योग्य होता है तब ऐसा उसको स्वच्छ कहते जैसा अभी यहाँ जो है सफाई करके जाड़ू करके आप सफाई कर सकते हैं सफाई करने पर इसमें कोई रिफ्लेक्शन हो आई भी जरूरी नहीं है क्योंकि वहां नहीं होता है यहाँ होता है ये स्वच्छ भी होना चाहिए शुद्ध भी होना चाहिए अब वो मिट्टी पड़ा हो तब भी नहीं होगा और स्वच्छ नहीं है तब भी नहीं होगा ऐसे जिसमें रिफ्लेक्शन मैंने प्रतिबिंब होने की योग्य वो हो भी होना चाहिए ये है अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व और सूक्ष्मत्व इसमें दोनों में सूक्ष्म क्योंकि शुद्ध सत्व जो बुद्धि है वो तमस अत्यंत अल्प मात्रा में होता है उसमें और सत्व के अधिक्य होता है सत्व वृत्ति अधिक होने पर वो ज्ञान के लिए योग्य बनता है समाधि के लिए ध्यान के लिए एकाग्र के लिए और ज्ञान के लिए योग्य बनता है तब उसमें यह अनुभव होता है ये कहा था इसी के इसलिए यहां ये टीकाकरण ये उठाया ये यह गीता भाष्य में है अठारहवां अध्याय में पचासवां श्लोक तो आशंका होने पर कहते हैं कि जड़ अजडत्व यो सदर्मयोर अत्यंत विवेका धर्मिणोर अभी तीया यहां जो है ना जड़त्व और अजडत्व जो धर्म है जड़ धर्म है अजड धर्म है युष्म में जड़ धर्म अस्पद में अजड धर्म ये ऐसे जो धर्म है इनका अत्यंत विवेक होता है ये दोनों धर्म का अत्यंत विवेक होने के कारण धर्मियों का भी विवेक होना चाहिए जब धर्म का विवेक होता है धर्म में धर्म से अधिक नहीं होता है। धर्म का ज्ञान स्पष्ट होने पर तत्संबंधी धर्मी का भी ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए अन्यथा धर्म का पूरा ज्ञान नहीं होता धर्म का ज्ञान होना मतलब उसका कोई स्वभाव आपको मालूम पड़ा और किस में वो है वो नहीं मालूम पड़ा ऐसा नहीं होता क्योंकि धर्म कभी धर्मी को अतिक्रमण नहीं करता इसीलिए धर्म में यदि अत्यंत भेद है क्या भेद है जड़ा और अजड भेद है ये भेद धर्मी का भी भेद सिद्ध करता ये कह रहे हैं क्या अत्यंत यो हो धर्म धर्मिणो ये कहा भाषिकार ने देखिए थी। उक्त रूपयोर धर्मधर्मिणों अन्न अन्यात्मकता रूप इतरेतर अविवेगात्मको अध्यास समुदाय अर्थ क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ कर रहे एक एक पद जो प्रयोग किया वाक्य में अब पद का प्रयोग करते हुए विस्तार करते हुए वृत्ति विचार अन्यत्र चला जाता है इसीलिए बीच बीच में समुदाय अर्थ संग्रहार्थ साराम बताते रहते हैं यहां सारांश क्या है तो उत्तर रूपयोग जो कहे गए हैं दो धर्म और धर्मी है अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकथा रूप एक में दूसरा का स्वरूप का आरूप ऐसा हो गया इधर इधर अविवेकात्मक वो क्या रूप है इधर इधर अविवेक से हुआ इधर इधर अविवेकात्मक अध्यास का आत्मका ही समुदाय अध्यास ऐसा समुदायार्थ है प्रत्यकिया में इधर इधर अविवेक नहीं रहता है इधर इधर अविवेक रहता है अन्योन्य धर्मांशि पृथक कदनम अंधोह इत्यादो धर्माध्या प्राधान्य सूचना ये अन्योन्य धर्मांश अध्यक्ष अलग से कहा अन्योन्य आत्मकथा कहने से होने वाला था क्योंकि जब धर्मी का अध्यास होता है धर्म का भी हो जाए होता ही है तो धर्मांश से अलग क्यों कहा क्योंकि कहते कभी कभी धर्म मुख्य हो जाता है जैसे अन्योन्य धर्मांश इसके लिए कहा कि पृथक कथनम इसका जो अलग कहने कर, का तात्पर्य क्या है अंधोहम इत्यादो धर्माध्यास ये अंधोहम जब कहते समय वो अंधरा रूप जो धर्म आंख में है उसको अपने में आरोप कर रहा है वो आंख को अपना नहीं अपना स्वरूप नहीं मान है उसका धर्म को अपना मान मानी इधर इधर अध्यास में वहां वस्तु को नहीं मानता है उसका धर्म को मानता है आत्मा में किसका आरोप कर रहा है अंधरा का आरोप कर रहा अंधरा कहां है चक्षु में है तो चक्षु में हूं ये नहीं कह रहा किंतु अंध मैं हूं अंधा मैं हूं कह रहा इसमें अंदर मालूम पड़ा क्या है? है? वो है अपने शरीर में वो बात अलग है किंतु धर्म वहां किसने बैठा हुआ अंधरा तो पूरा शरीर में है नहीं अंधरा कहाँ है चक्षु में है तो चक्षु में जो अंधरा रूप धर्म है वो अपना मान रहा है किंतु मैं चक्षु हूं ऐसा तो नहीं कह रहा तब क्या हुआ चक्षु धर्मी है वहां और अंधरा उसका धर्म है या देखना धर्म है जो भी धर्म है वो धर्म को आरोप कर रहा है धर्मी को नहीं कर रहा इसीलिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि धर्म विशेष रूप से आरोप में आ जाता है धर्मी ही हो जाता है ऐसे स्थानों को भी लेने के लिए यहाँ धर्माध्यास का अलग ग्रहण किया सर्वत्र पहले से लेके धर्माध्यास भाषिका अलग ही ग्रहण करते आ रहे हैं कि जिससे कि और हमको स्पष्टता हो जाए नहीं तो एक ही साथ बोलेंगे तो स्पष्टता नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ छानबीन करके जाना है ऐसा काट, काट काट करके अंदर खोद खोद करके जाना है कि क्या चीज में पहुंचने के लिए अब ऊपर ऊपर से कायने से नहीं होगा इसलिए एक एक पंक्ति एक एक शब्द का अर्थ और परस्पर विशेषण न विशेष भाव तात्पर्य सबका अर्थ कर लेते आगे ठीक है मंदिर ननू इतना इतर विवेगा द्वयो स्वरूप तिरस्कारे कथम अन्न लक्षण सिद्धि ये जो आपने कहा कि इतरेतर अविवेक को सिद्ध करने के लिए इतरेधर अविवेक ऐसा कहा आपने हेतु क्या है संभोत लक्षण से आपने जो लक्षण बनाया अध्यास के लिए वो है इधर इतरेधर इधर इतरेधर अविवेक होना चाहिए यहा इतरे दर अविवेक ये व्याप्ति मिलती है <प्ति> तो आपको क्या सिद्ध करना है इधर इधर अविवेक सिद्ध करना किंतु आप कर रहे हैं विवेक कर रहे हैं अब हमें उसमें समझने में प्रॉब्लम होगा इधर इधर अविवेक से अभ्यास होता है आप बोल रहे हैं और आप कहते समय इधर इधर विवेक करके बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोल रहे दोनों का अलग अलग करके बोलते आ रहे फिर अविवेक से होता है बोल रहे यदि आप इधर इधर अविवेक को सिद्ध करना चाहते हैं तब तो इधर इधर विवेक करके नहीं कहना चाहिए क्योंकि बुद्धि में नहीं बैठता दो बातें उल्टी सुल्टी बोलने से नहीं होता अब क्या समझेगा बड़े से बड़ा फिर तुरंत कहा बड़ा है कि छोटे से छोटा है कौन सा पकड़ना है अभिज्ञातम विजानदम विज्ञातम अभिजानदा वो भी उल्टा बोलते जो जानता है वो नहीं जानता है और जो नहीं जानता है वो जानता है इसका मतलब बुद्धि में कुछ नहीं बैठता है इसलिए सुनने के बाद लोग बोलते हैं आपको समझ में नहीं आता ये क्या बोलता है आ, वो जानता भी है नहीं जानता भी है कि जानता है कि नहीं जानता है और जानने वाला नहीं जानता है नहीं जानने वाला जानता है ऐसा कभी होता नहीं अगर बुद्धि में ऐसी आती नहीं हम जिसको नहीं जानते हैं समझते हम है, ये तो नहीं सोच रहे कि जानता भी है ऐसा सोचते हैं क्या कभी ऐसी बुद्धिवृत्ति बनती नहीं है बुद्धिवृत्ति खत्म हो जाती है और वो क्या मन उसको समझने की कोशिश करता है थोड़ी देर में बहुत तेज चलता है उसके बाद बोलते थे फेल है हम नहीं समझ सकते ये गलत बोल रहा है छोड़ो इसको बोलता है क्यों मन क्या है जो समझ में नहीं आता उसके खोपड़ी में नहीं बैठता है और पूर्व स्मृति के साथ संबंध नहीं रखता तुरंत बोलता है ये गलत है तो फटाफट बोलते थे गलत है अब ज्यादा घुमाओ मत पागल पागल हो जाओगे इसीलिए छोड़ो बोलता क्यों ऐसा विरुद्ध विरुद्ध बोल दिया तो कैसे पकड़ेंगे तो ऐसा ही आप तो इधर कर रहे हैं कहना चाहते हैं ये पूर्वक नो इधर इधर अविवेगा स्वरूप तिरस्कार अब इधर इधर अविवेक करने के लिए दोनों का स्वरूप छोड़ना पड़ेगा तभी तो इधर इधर अविवेक होगा दोनों का स्वरूप रखेंगे तो इधर इधर अविवेक तो हो नहीं पाएगा अब हम रजू को भी जानते सर्प को भी जानते रज्जु सर में कैसे मिलाएंगे अविवेक नहीं हो पाएगा यहाँ इसमद अस्मद का जड़ा और अजड दो लक्षण आपने कहा जड़ा और तेजर ये दोनों का लक्षण यदि रखेंगे तब तो अविवेक नहीं होगा अब अविवेक होगा तो उसका तिरस्कार करना पड़ेगा आपको तो। आपको क्या चाहिए मुख्य रूप से हेदु सिद्ध होना है तभी कार्य सिद्ध होगा हेदु हे क्या है इधर इधर अविवेकना इधर इधर अविवेक आपको सिद्ध करना पड़ेगा तब जाकर के अध्याय सिद्ध होगा अध्याय सिद्ध करने के लिए इधर इधर अविवेक बिना नहीं हो पाएगा अभी ये समझिए कि आप इधर इधर अविवेक को सिद्ध करना चाहते हैं क्योंकि हेदू तो चाहिए अब हेदू को सिद्ध करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा स्वरूप तिरस्कार स्वरूप को तिरस्कार करना पड़ेगा जो वो स्वरूप को तिरस्कार किया नहीं है उसको इधर इधर अविवेक सिद्ध नहीं होता ऐसी पहली है तो ऐसे में कथम अन्योन्यस्मिन ही लक्षणाम सिद्धि तब तो आपका एक वाक्य लक्षण कैसे बनेगा अन्योन्यस्मिन अन्योन्य आत्मकथा अन्योन्य धर्मांत तीन प्रकार अन्योन्य बोला किसका मतलब अन्य अन्य दो है ये लक्षणांत सिद्धि कैसे होगा क्योंकि दो का ग्रहण नहीं होना चाहिए अन्य अन्य ऐसा ग्रहण होंगे तो एक का दूसरा होगा ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा उसका स्वरूप ग्रहण हो जाएगा स्वरूप ग्रहण हो जाएगा तो इधर इधर अविवेक सिद्ध नहीं होगा आपका वाक्य गलत है बोलना अब ऐसी वाक्य गलत है जो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता यह शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि खाली शब्दों में कहने से थोड़ी होता है कुछ तो अर्थ भी तो समझ आना चाहिए अब जो बोल रहा है उसका विरुद्ध ही अर्थ निकल रहा है तो अन्योन्यस्मिन अन्योन्य, अन्योन्य आत्मकदाम अन्योन धर्मां तीनों अन्योन्य बोलना सही नहीं बैठेगा यदि आप इधर इधर अविवेक सिद्ध करना चाहते तो यदि लक्षण असिद्धि लक्षण का अंश सिद्धि हो गया अंश सिद्धि मानी ये भागा सिद्धि है एक अंश का असिद्ध हो जाना वो असिद्ध हो जाने से लक्षण ही गलत हो जाता है क्योंकि लक्षण क्या होना चाहिए अव्याप्ति अभिव्याप्ति असंभव दोषत्रय त्रय शून्य होना चाहिए आ, यहां तो अव्याप्ति हो रहा अदिव्याप्ति नहीं है अव्याप्ति हो रहा है एक अंश लक्षण का सिद्ध नहीं हो रहा तब ये द्वयो स्वरूप उपस्थित हो कथम अविवेक उपपत्ति यही बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि जब अन्योन्या सिद्ध हो गया आपकी दृष्टि में तो जब तस सिद्ध है, है मैंने ये अन्योन ये लक्षणामने पर क्योंकि तीन में अन्योन्या लगाया ये लक्षण का आंशिक भाग है वो सिद्ध होने पर दोस्थित तो हो दो। दोनों की स्वरूप उपस्थित हो ही जाएगी क्योंकि एक को दूसरे में आपका आरोप करना है इसमें हो उसमें हो तो उसमें वो का वो चाहिए इसमें ये के लिए ये भी चाहिए दोनों चाहिए तब कथम अविवेक होती तब अविवेक कहा से हुआ अविवेक तो दिखाई नहीं पड़ रहे तब इत्यादा आह अब इसके बारे में करते हैं और अंदर जाना चाहते हैं और क्या होगा सत्य अनुदेय कहा मिथ्याज्ञान निमित्त सत्य अमृतय मिथुनीकृत अहम इदम मम इधम नैसर्गिको यम लोक व्यवहार ये नैसर्गिक लोक व्यवहार है पहले भी जोड़ना है अध्यक्ष लोग व्यवहार है अच्छा अब क्या ये सत्य अमृत क्या है इसके बारे में अभी कहना है ठीक है देखिए सत्यम अनितम चैतन्य सत्य का अर्थ अनिदम चैतन्यम जो यह नहीं ऐसा ज्ञान होता है यह करके जो ज्ञान होगा वह करके जान होगा वो तो इसमत प्रत्येक गोजर हो जाएगा अनिदम मैंने नम नया समाज किया दम अनिदम असहा जैसा बोलते हैं इसी प्रकार अनिदम चैतन्य चैतन्य वो है चैतन्य कौन सा जिसमें इदमतया ज्ञान न होता वो चैतन्य होता है वो सत्य होता है सत्य क्यों होता है क्योंकि यद्रूपेण यद निश्चितम तद्रूपम न, न व्यभिचरती वो उस रूप से जानने के बाद उसका व्यभिचार कभी होता नहीं इसलिए वो सत्य है तस्य संश्ट रूपेण अध्यास भी वो जो चैतन्य का संश्रष्ट रूप से संबंध को लेकर के अध्यास करने पर भी चैतन्य के साथ संबंध बुद्धि आदि का है अहंकार आदि का है तो उसको लेके आप संबंध कर देते हैं तो भी स्वरूपेण अन्यस्तत्व वो वास्तव में अनध्यस्त होता है वो अध्यस्त नहीं है उसका संसर्ग अभ्यास होता है किंतु स्वरूपेण अनध्यस्त होता है चैतन्य का कोई अध्यास नहीं करता चैतन्य वहां धर्मी है उसका अध्यास नहीं करता वो संसर्ग का अध्यास होता है संसर्ग मैंने वो जिसके साथ संबंध किया उसके साथ उसका अध्यास होगा स्वरूप से वो अन्यस्त होता है क्योंकि चैतन्य को कोई रूप से नहीं समझता क्यों वो सत्य है सत्य का तो अभ्यास नहीं हो सकता क्योंकि सत्य का लक्षण ये है कि यद्रूपेण यद निश्चितम न विभिजन होना चाहिए अब अध्यास हुआ है तो तदरूप का विभिचार होगा तब वो सत्य नहीं बनेगा इसीलिए ये चैतन्य में स्वरूप अध्यास नहीं होता इसको ये स्वरूप का नाम है स्वरूप अध्यास दूसरा अध्यास का नाम है संस्रिष्ट अभ्यास उसको संबंध अध्यास भी करते हैं जिसके साथ जो उसका संबंध होगा उसके साथ संस्रिट अध्यास होता है और स्वरूप अध्यास मैंने वो वस्तु का ही अध्यास कर लिया ऐसा होता है तो अमृदम अहंकार आदि और सत्य अमृदय ये दो है ना सत्यम च अनर्दम चत्य अनदासर्द क्या है अहंकार आहंगाराद। अहंकार आदि अनद है जो युष्म गोदरे विषय है क्योंकि यद रूपेण यद निश्चितम तदरूपम व्यभिचरती उसका व्यभिचार होता है अहंकार को पहले आत्मा करके ग्रहण किया किंतु तो बाद में वो आत्मा नहीं निकलता वो अनात्मा निकलता क्यों वो अनात्मा कैसे निकल अहंग से ज्ञान होता है इसीलिए अनात्मा है और दूसरा वो हमेशा आपके साथ नहीं रहता वो जब काम आता है भूसा आता है तब आपके साथ आता है अब वो बाकी समय साथ नहीं रहता कब साथ नहीं रहता है अहंग पता है हाँ तो सुश्रुप्ति में आपके साथ नहीं रहता समाधि में आपके साथ नहीं रहता अर्ध सुश्रुप्ति में नहीं रहता हाँ मतलब बेहोशी अवस्था में भी नहीं रहता है इस समय सब अहंकार नहीं रहता तो इसका मतलब वो हमेशा आपके साथ नहीं है वो भी आने जाने वाला है जिस स्वरूप से उसका ज्ञान होता है वो वे भी करता रहता है पहले अहंकार का कुछ और ज्ञान हुआ था बचपन में कि मैं बहुत अच्छा हूँ ऐसा वैसा जो है बचपन में अहंकार अलग होता फिर युवा अवस्था होने पर वह अहंगार बढ़ते गया मैं सबसे बड़ा हूँ मेरा जैसा कोई नहीं मैं किसी को मानता नहीं ऐसी शादी फैला करके वो चलता है वो फिर जो है वो अपने को बड़ा ही समझने लगा अब युवा अवस्था में ऐसा अंतर होता है बाद में जब बुढा होता है ये बोलता है मेरा में कोई काम का नहीं रहा अभी ऐसा हो गया ऐसा हो गया करके सीधा उल्टा सोचता ऐसा ऐसा फिर खत्म हो जाता है इसका मतलब हंगार में भी बदलाव होता है ये बदलाव कैसा दिखाई पड़ता है ये क्या सिद्ध करता है की ये अमृत है एक रूप से नहीं हो रहा रूपांतरण होते ही जा रहा है तो है ये हंगार किंतु एक रूपेणा नहीं अनेक रूपता है इसके कारण यह अहंकार अमृत है इसका स्वरूप भी अध्यस्त तत्व ये अहंकार का स्वरूप स्वरूपाध्यास भी होता है का अध्यास दोनों होता है चैधन्य का स्वरूप अध्यास नहीं होता केवल का अध्यास होता है उसके साथ जिसका संबंध होगा उसका अध्यास होगा मतलब उसका धर्म का अध्यास होगा स्वरूप का अध्यास नहीं होता अहंकार का धर्म का भी होता है स्वरूप का अभ्यास तो ये सब अध्यास होगा भेद ध्यान में रखिए कितने प्रकार के अध्यास बोलते जा रहे हैं अभी इसका पूरा बाद में करेंगे करिए तदउय मिथुनीकरण रूपो अध्यास है सत्यानृदय ये अध्यास का स्वरूप है ये दूसरा कृत्य बोला पहले एक अभ्यस्य बोला था फिर ये कृत्य बोला ये दोनों करके फिर नैसर्गिक लोग व्यवहार होता है अच्छा इसमें क्या है उभय मिथुनीकरण हो गया दोनों को मिधुनी किया मिधुनी करने का मतलब पहले दोनों एक नहीं था तब उभय मिथुनीकरण रूपो अध्यास ही दिया मिथुनीकरण में चि प्रत्यय चिव प्रत्यय के बारे में कहा था इसका एक विशेष ज्ञान यह होता है ये संस्कृत में विशेष है कि यह है कि वो पहले ऐसा नहीं रहता बाद में बनाया जाता है सत्य अमृत पहले एक साथ नहीं होता तो सत्य अनुर्द एक साथ नहीं है उस मिथुन नहीं बना मिथुन माने साथ में नहीं था फिर वो साथ बना दिया गया मतलब आमिधुनम मिथुनम संपाद्य अर्थ होता है को मिथुन बनाकर ये हो तो कृअस्थि होगे संपद्य कर्तरी चीज ऐसा एक सूत्र है इसके साथ क्या क्या जोड़ेंगे कृ भू और अस्त तीन या धादु का योग करेंगे प्रति होता है और वो किसके लिए होगा वहां व्याख्याकार ने कहा में होता है अभूत त्यू होने पर फिर आगे प्रक्रिया हो जाती है अस्त्यौ से इसको ईत इस तो हो जाता है ये तो होने के बाद फिर आगे समास हो जाता है गदि समास होकर वो बनता है कि ये जो बिजुनीकृत्यत तो हो गया अस्त्यौ ऐसा सूत्र तो ई आ जाएगा ई के बाद में उच डादी से गरी समझा गरी समा से गुगलि प्रादया से समास हो जाएगा समास हो करके मिधुनी कृत्या ऐसा बनेगा मिधुनी भवती मिथुन मिथुना मिथुनी भवती मिथुनी करोती मिथुन भाव ऐसा हो दोनों में मिधुनी करोती मिथुन होना हम मिथुन बनाया दिया ऐसा हथ में ये होता है इससे अर्थ निकलेगा कि दोनों नहीं था फिर बना दिया गया बना दिया जा, गया तो इसलिए क्या हुआ अध्यास होता वो अध्यास हो गया असत्य सर्पस्य सत्य रज्ज्वाम तन्मात्र दया निम्जनव असत्य अहंकारादे सत्य चिन्मात्र दे, निमज्जना देक अब दाक्षात में क्या होता है कि असत्य सर्प का सत्यरजु में असत्य सर्प है क्योंकि वहां सर्प स्वरूप का भी है उसका धर्म भी अध्यस्थ स्वरूप संसर्ग अध्यक्ष स्वरूप अध्यास दोनों है सर्प तो वहां है ही नहीं सर्प को आपने लाया अध्यास्त और क्या उसका धर्म भी लाया चैधन्य आदि धर्म और ये गिलना उलना आदि धर्म काटना आदि धर्म ये सब खाया असत्य सर्प सत्य रज्वान रज्जु सत्य है रज्जु का स्वरूप अध्यास नहीं है वहां संसर्ग का क्योंकि इदम दया वो स्वरूप है वहां और उसका जो आकार आदि है जो ऐसा शेप है वो शेप का आपने अध्यास करके उसमें जोड़ दिया सत्य सर्पस् सत्य रज्वाम असत्य सर्पस्या सत्य रज्वाम तन्मात्र दया निमज्जनव उसके रूप से ही मिल जाने के कारण एक हो गया गुल मिल गया निम्ज्जनवध असत्य अहंगा दे यहां अहंगारादि असत्य है असत्य का मतलब क्या है वो प्रदीप नहीं होता ऐसा नहीं असत्य को ये नहीं समझना प्रदीप नहीं होता ऐसा प्रदीप खूब हो जाता है और जीवन भर प्रदीपी होता है, है? उससे बहुत काम भी होता है जीवन में जो भी करता है उसी से करता है अहंग नहीं है तो कैसा हो कुछ नहीं होने वाला सब कुछ काम करता है किंतु प्रदीदी मात्र है प्रदीदी से काम हो रहा है वस्तु नहीं मिलती है इसलिए बस नहीं मिलती हम लोग उसका स्वरूप नहीं मिलता और हमेशा हमारे साथ नहीं रहता बदलता भी रहता है तो एक रूपेण नहीं मिलता ये इसका डेफिनेशन है यद रूपेण यद निश्चितम तदरूपम नैतनी उपनिषद में भाष्यकार ने स्वयं दोनों की अर्थ क्या सत्य क्या है असत्य क्या है ये सब कुछ सब जगह फिट हो जाता है लक्ष्य इसीलिए वो बदलता रहता है अब वो असत्य होना चाहिए तो प्रदीपी हो रहा है लेकिन बदलता है ये ध्यान रखना प्रतिधि नहीं होता बोलने से ये फिर गड़बड़ हो जाएगा क्यों अहंगार को आप निकालेंगे नहीं पहले आपको मानना पड़ेगा अहंगार है तभी तो साधन भजन करेंगे अहंगार को कम करने के लिए कोई विनय भाव प्रेम भाव सब लाएंगे यदि अहंगार को मानते ही नहीं अहंगार है ही नहीं बोलेंगे तो फिर वो भी बड़ा अहंगार हो जाएगा और दूसरा क्या है वो सीख लेगा वो निकालने के लिए है तो निकालेगा ऐसा नहीं सोचना है प्रती हो रही है अब उसको ठीक करना पड़ेगा किंतु असली में नहीं है असली में वहां जाके समाप्त हो जाता है अब असली में नहीं होने बोलने से मतलब क्या है ये भी कई लोग कई गलत समझते असली में नहीं मतलब उसको निकालने क्या जरूरत है बाद में जाकर खत्म ही हो जाएगा ऐसा नहीं होता है ये ऐसा नहीं होता है, है? खत्म नहीं होता है वो चलता ही रहता है कब तक है? जब तक आपको मोक्ष नहीं हो मतलब साधन जब तक नहीं करेंगे तब तक यह आपके साथ बना ही रहता है किंतु स्वरूप था वो है ही तो भी ऐसा रहता है फिर आपको सारा आनंद से खड़ा करता है जैसा वो सर्फ ने जो खड़ा किया सब कुछ सर्फ तो वहां फा ही नहीं किंतु सब कुछ खड़ा किया कि नहीं किया वो मार भी देता है आ, कोई बेगोश होकर गिर जाता है राम राम सब भी हो जाता है ऐसा भी होता है तो इसीलिए वो सब कुछ करता है तो दोनों ही है आपको उसको ठीक करना भी पड़ेगा सब कुछ करना पड़ेगा नहीं है मान के छोड़ना नहीं नहीं ये मान छोड़ें के छोड़ेंगे तो वो बढ़ता ही रहेगा वो तो फिर जन्म का कारण बनेगा इसलिए अहंगार को कम करने के लिए जो जो कर सकते हैं वो सारा कुछ करते रहना चाहिए ये साधन है तो इसीलिए कहा असत्य अहंगार आते सत्य चिन्मात्र निम्जनाद एक वो सत्य चिन्मात्र रूप से उसको मिला दिया गया अब एक बुद्धि तो हो गई अहंगार आत्मा बन के काम कर सत्य असत्योरात्मात्मो तर्को विविच्य मनत्वा अन्न लक्षण संभवदी भाव भाषिक का यह अभिप्राय है कि ये सत्य असत्य दोनों का दोनों क्या है इन दोनों का तर्कद विविच्य मनत्व हम युक्ति से दोनों का विवेक कर रहे हैं वास्तव में अध्यास में दोनों का विवेक नहीं है अब युक्ति से आपको विवेक करके विचार से विवेक करके दिखा रहे विविच्य मान अन्योन निधि से संभव है युक्ति से ऐसा हम कर रहे हैं मतलब विचार कालीन अवस्था में हम बता रहे हैं, तो अन्यान्यस्मिन अन्योन आत्मकदा इत्यादि और इधर इधर अविवेक न ये भी वो विचार अवस्था को लेकर कहा अब अध्यस्थ अवस्था में अन्योनस्मिन अन्योन आत्मकदा नहीं है अध्यास पाठ्य पूरा विवेच, ये विवेक, विवेचन करने वाली अवस्था में है। मन अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ इसलिए सबसे परम स्थिति के बारे में उत्तम जो वेदांत का विचार है उसको नहीं लिया गया है और एकदम मूर्ख है कुछ नहीं जानता है में पढ़ा रहता है ना वो शरीर का मन का आत्मा का कोई भेद अभेद कुछ भी नहीं चिंतन करता है केवल खाना पीना सोना जहां खाने को सुविधा मिले जहां सोने को सुविधा मिले जैसा मिले जो मिले ऐसा करके अपना जीवन चला रहा है पशुवन उसके विषय में नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बिल्कुल जानता नहीं उनको चाहिए वो नहीं करता अब इसके बीच में अब दुख हो रहा है तो मुक्त होना चाहता है दुख से मुक्त होना चाहता है विवेचन अवस्था में तो इसलिए यहां विवेचन अवस्था में ही हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए दोष नहीं अन्योन्यानि लक्षणामश्च संभव भावा इसको वो समझ में आता है ये विवेक सुनने वाले जो श्रोदा हो उसको ये समझ में आना है कि अभ्यास भी है और उसमें इस प्रकार का दोनों अन्योनस्मिन अन्योन्यात्मकता भी है इन दोनों के साथ में समझने की जिसकी बुद्धि हो गई है वो इसको समझेगा उसके अनुसार हम चर्चा करें ये कहा टीका अब फिर शंका है कि अब अध्यात् स्वरूप के, के बारे में विचार करना है किम पुनराध्यास से कारण इत्याशं अब तो अध्यात्म का हो गया बहुत कुछ है। अब ये अध्यात्म का माता कौन है ये किम पुनराध्यास से कारण ये कारण क्या है अध्यात्म का क्यों हुआ यह अध्यास तो निमित्त मत्र उपाद वमित्त वा, वा पृछत तो आप जो शंका करने वाले को पूछते हैं भाई हमारे पास बहुत सारा कारण है अनेक कारण है समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण उपादान कारण ऐसा ऐसा सहायक कारण सहकारी कारण ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हम जानते हैं इनमें से कौन सा कारण को आप जानना चाहते हैं अत्यापक तो निमित्त मात्र निमित्त मात्र जानना चाहते हो अथवा उपादान उपादान जानना चाहते हो या निमित्त विशेषो व पृच्छद या कोई निमित्त विशेष को जानना चाहता है यह निमित्त मात्र का मतलब साधारण कारण हो गया और उपादान का मतलब जिसको उपादान करने से कार्य सिद्ध होता है जिसको ग्रहण करने से कार्य सिद्ध हो जाता है जिसके ग्रहण नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता वो उपादान कारण है उपाध्य दे दी उपादान अच्छा फिर निमित्त विशेष मतलब कोई एक कार्य के लिए कोई विशेष निमित्त होना चाहिए तब होता है ऐसा कार्य निमित्त में विशेष हो गया तो यह असाधारण विशेष है एक तो साधारण कार्य हो गया ये निमित्त विशेष हो गया इस प्रकार से निमित्त मात्र दो बार आ गया ना इसलिए निमित्त मात्रों के पहले वाले को साधारण कार्य समझना ई सद अज्ञान इत्यादि जो साधारण कारण कहते हो, फिर उपादान कारण हो गया फिर निमित्त विशेष हो गया निमित्त विशेष हो गया तो निमित्त कारण जैसे कुला दंड चक्र आदि ये सब निमित्त कारण ठीक है यदि है इनमें से कौन से आप पूछ रहे हो ऐसा विकल्प ऐसा विकल्प करके विकल्प करने से स्पष्ट होता है क्योंकि कारण मात्र कहने से काम नहीं चलेगा कई लोग इधर ही फंस जाते हैं कारण बोलते तो एक कारण को समझते सबका एक कारण मानता ऐसा नहीं होता अनेक कारण होता है तो आद्य प्रत्याह पहले वाला दोनों का निराकरण करते पहले वाला दोनों कौन है निमित्रमात्र उपादान बा निमित्त मत उपादान व इसका प्रत्याह इसको प्रत्याख्यान करते हैं मिथ्या मिथ्याज्ञान निमित्त एक यही ये, ये है मिथ्या ज्ञान मिथ्याज्ञान निमित्त अब ये मिथ्याज्ञान में समाप्त करना चाहते हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये मिथ्याज्ञान शब्द को लेके दो दो अर्थ करते हैं तो इसमें बहुत वेदांत में बहुत बड़ा विवाद भी है आ, इसको लेके तो विवरणाचार्य का एक अर्थ है और भावधिकार का दूसरा है ऐसा ऐसा भेद है कि वे अज्ञान को मानने वाले भाव मानने वाले अभाव मानने वाले सभी ये शब्द को लेके चक्कर में आते हैं मूला विद्या को मानते हैं कोई नहीं मानते हैं तो ये सब ये पद को लेकर के चलते हैं। इसके इसके व्याख्यान में जो समाज का विग्रह करते हैं, उसके आधार पर इसलिए इसको सब समझना क्योंकि हमारा मिथ्या पद भी यहाँ आया है तो मिथ्या पद को भी समझना चाहिए यहाँ टिप्पणी था हाँ ठीक है ठीक है उसके ऊपर देखिए वो मिथ्या के ऊपर ही है, है। तो मिथ्या ज्ञान निमित्त टिप्पणी है मिथ्या ज्ञान निमित्त निमित्त शब्द कारण पर टिप्पणी का कहते हैं कि यहाँ जो मिथ्याज्ञान मिच्चाज, निमित्त है का यह है निमित्त शब्द कारण का पर्याय है निमित्त हेतु लक्षण योदोशा ऐसा कोष में मिलता है निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शना ये सिद्धांत कहुमदी कार ने कारक प्रकरण में भी इसके बारे में कहा कि निमित्त पर्याय के प्रयोग में प्राय सबका कारण रूप से ही ग्रहण किया जाता है इसी वार्ती के निमित्त शब्द पर्यायतया निमित्त शब्द के पर्याय रूप से हेतु कारण शब्द योग हेदु शब्द और कारण शब्द इन दोनों का उदाहरणम उदाहमप्येयद ये ही दिखा रहा है कि निमित्त शब्द से कारण और हेतु ये ले सकता है कारण सामान्य सामक प्रकृति उपादन रूप विशेषपरतया व्याख्यानम वस्तु वस्तुगतिमुच यहां कारण सामान्य वाचक जो निमित्त शब्द है उसका उपादान कारण विशेष रूप से ग्रहण करना इस प्रसंग में वस्तु गति को अनुरोध करके क्योंकि वस्तु वस्तुगत्या अर्थ करना चाहिए जहां जो समझाने योग्य हो उसी को लक्ष्य बना के उसी के अनुसार अर्थ करना पड़ता है कि यहां निमित्त शब्द तो केवल कारण परकम सामान्य बोधक है तो यहां उपादान कारण परदया व्याख्या हो इसके लिए कारण बताए क्योंकि यहां वस्तुगति अनुरोध करना चाहिए क्या बताना चाहते उससे असमवाय कारणत्व समवायी कारणत्व भिन्न कारणत्व गति निमित्त शब्द प्रयोगस्तु शास्त्र कदा परिभाषया आप जो न्याय शास्त्र का अध्ययन किए हैं वो जानते हैं कि असमवाय कारण एक होता है समवाय कारण होता है और निमित्त कारण होता है निमित्त कारण का लक्षण किया समय समवाय असमवाय भिन्न सदी कारणत्व ऐसा करते हैं तो से भिन्न होता हुआ जो जो कारण बनता है निमित्त होता है तो ऐसा आप अर्थ करते हैं वो परिभाष पारिभाषिक शब्द है इसका मतलब यहाँ वो पारिभाषिक नहीं लेंगे पारिभाषिक पारिभाषिकमित्व क्या पारिभाषिक शब्द क्या होता है एक एक शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए तत्शास्त्र में मानी हुई जो परिभाषाएं होती उसको पारिभाषिक शब्द बोलते जैसे युस्त्रो नदी बोला हाँ। ये व्याकरण में नदी सूत्र नदी समझा है ये नदी क्या है नदी तो सामान्य में एक नदी बहती है हाँ किंतु पाणनी जी का नदी ये नहीं है हाँ पाण्डिजी ये नदी को यमुना और गंगा को नदी नहीं बोलते है उनके हिसाब से वो नदी नहीं। ये और हो गया वो टाबंद हो गया यमुना और गंगा किन्दु यु स्त्रो नदी जो ई कार वाले हैं वो नदी समझा वाले होते हैं इसमें ई लगाओ ऊ लगाओ, ऐसे वो नदी समझा वाले होते हैं स्त्रीलिख में तो वो पारिभाषिक शब्द है उस नदी को लेके यहां व्यवहार नहीं कर सकते ऐसा एक सूत्र है हम तो सदात्मा को जानते हैं सदैव में समीत वो सत्य है सत्य मतलब अच्छा होता है सदभावे साधु भावे सदित्ये दीता में कहा कि सदभाव में साधु भाव में सत शब्द का प्रयोग होता है ऐसा अर्थ है तो सत शब्द को आ, आप ये समझते है किन्तु तो पाण्डिजी का सत का मतलब वो नहीं है शस्त्र शान चौ सत्य शत्र, शत्र प्रत्या और शान प्रत्या का नाम है सत्य तउ तो सत्य उसके बाद सुथरा है तो ये सब अलग अलग है हाँ ऐसे व्याकरण पढ़ने से ऐसा समझ में आता व्याकरण शास्त्र का है वो उस, उनकी परिभाषा वही प्रयोग करने चाहिए उसको यहाँ नहीं लाना चाहिए इसलिए सब शास्त्र का ज्ञान होने से ही आप एक शास्त्र में सही अर्थ कर सकते हैं नहीं तो उधर का शब्द इधर इधर का शब्द उधर प्रयोग करेंगे गड़बड़ हो जाएगा और लोग व्यवहार में जो प्रयोग करते हैं उन शब्दों का ऐसा ही अर्थ यहाँ नहीं होता यहाँ अर्थ में भेद होता है कुछ तो लेते हैं कुछ विशेष परिभाषा दी जाती है जो परिभाषा लेते हैं तब तो उसी के अनुसार उसका अर्थ करना चाहिए परिभाषा नहीं लेते हैं तो सामान्य जो शब्द है उसका अर्थ सामान्य रूप से हो। ऐसा नियम तो इसीलिए यहां निमित्त कारण जो कहा न्याय ने वो अर्थ नहीं लेना है एवं च उपादान पदम विहाय कारण सामान्यपर पद प्रयोग कथंचित अविद्यामित्त कारण तो संग्रहतमी न्याय निर्णयाद आशयो भाती टिप्पणी का कहते ऐसा लगता है कि उपादान पद को छोड़कर एवं च उपादान पदम दिखाया उपादान पद नहीं कहा नहीं कहते हुए कारण सामान्य पर पद प्रयोग निमित्त शब्द का प्रयोग भाष्यकार ने किया क्योंकि मिथ्या उपादान मिथ्याज्ञान उपादान ऐसा कह सकते थे ऐसे कहने की जगह पे मिथ्याज्ञान निमित्त कहा यह निमित्त शब्द साधारण हेतु के लिए सामान्य रूप से निमित्त बोला जाता है विशेष के लिए नहीं होता ऐसे में यहां कारण सामान्य प्रयोग जो शब्द है कथनचित कैसे भी अविद्या कारणत्व में भी अविद्या का निमित्त कारणत्व भी ग्रहण करने के लिए कहा गया है ऐसा समझना चाहिए तो विशेष रूप से भी ग्रहण हो गया है सामान्य रूप से भी ग्रहण हो रहा है अब भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं आपको विचार करके समझना पड़ेगा जैसा आगे अर्थ तो बता रहे उसी के अनुसार ये कहा अब टीका देखिए मिथ्या ज्ञान का अर्थ कर मिथ्याच तथा ज्ञान ये पहले समाज का वितरण किया मिथ्या ज्ञान निमित तीन पद है उसमें तीन शब्द है उसमें मिथ्या पहले शब्द है दूसरा ज्ञान तो पहले दो दो में समाज करेंगे तो दो में किया तो मिथ्याच तद्ञानमच ये कौन सा समास है ये कर्मधारय समास है। तत्पुरुष समानधिकरण कर्मधारय तत्पुरुष हो उसके अंतर्गत आया हो और समान अधिकरण में समान विभक्ति में रहता हो कर्मधारे होता है और विशेषम विशेषण बहुलम इस सूत्र से यहां कर्मधारय समास किया है तो मिथ्या भी है वो अज्ञान भी है ऐसा कहा तद निमित्तम यस्य यभ्यास तथा उसके बाद निमित्त शब्द है उसके बाद बहुरेगी आश्रय लेना वो जो मिथ्या ज्ञान है निमित्त निमित्त यानी उपादान जिसका वो अध्यास है वो अध्यास तो क्या हो गया मिथ्या ज्ञान निमित्त है ऐसा बहुरेग अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से करेंगे नि, निमित्त शब्द का उपादान अर्थ किया तो मिथ्या च तद अज्ञानम च मिथ्याज्ञान तद उपादान यध्यास मिथ्या ज्ञान निमित्त ये आ गया तीन पद का आ गया अभी तीन पद के ऊपर बहुत चर्चा चलनी है अब पहले ये मिथ्या क्या होता है मिथ्या को क्या कहते हैं ज्ञान निवर्तत्व व्यास वा विथ्यात्व ये मिथ्यात्व की परिभाषा है वेदांत मिथ्या माने क्या है जो ज्ञान से निवृत्त होता है ज्ञान निवर्तत्व ये सब याद रखना वेदांत पढ़ना मतलब ये अभी जो कर रहा है इसको सब ये उपस्थित होना चाहिए जो उनको नहीं आता है वो तैयार करके यास करके इसको रटाते रहना क्योंकि यहाँ जब मिथ्या शब्द है वो पता ही नहीं वो उसको ऊपर से आप समझ नहीं सकते उसका अर्थ क्या है उसको समझना पड़ेगा वाक्य रटना पड़ेगा रटने से उसका अर्थ ठीक ध्यान में रहेगा क्योंकि ये तो ध्यान में रहने वाला अर्थ नहीं है व्यवहार में व्यवहार में कुछ बोल देते हैं उसका अर्थ नहीं सही अर्थ रहना चाहिए तो मिथ्या का अर्थ हो गया ज्ञान निवृत्त अथवा अध्यास का विषयत्व यहाँ अध्यास का विषय को मिथ्या कहेंगे विषय रूप से या ज्ञान से निवृत्त्य होता है ज्ञान से ही जिसकी निवृत्ति होती है उसको मिथ्या कहते हैं ये सब उसकी परिभाषा सामान्य रूप से अन्य परिभाषाएं विधि है स्वाश्रयत्व अभिमत याव दृष्टा अत्यंत भाव प्रतियोगित्व इत्यादि परिभाषाकार कहते हैं किंतु सामान्य रूप से इसको ध्यान रखने में हो जाएगा कि ज्ञान निवृत्तत्व्या मिथ्यात्म अथवा अभ्यास विषयत्व बात इसके ऊपर विचार करेंगे तत्र ये हो गया मिथ्या त्र मिथ्या ये मिथ्या मात्र कहने से भ्रांति ज्ञान प्राप्त अज्ञान ये पदकृत्य कर रहे कि जो लक्षण किया मिथ्याज्ञानम ऐसा दो पद क्यों दिया? केवल मिथ्या कहने से होने वाला था अज्ञानम ऐसा भी कहा तो मिथ्याज्ञानम ये जो अर्थ किया है उसमें मिथ्या शब्द विशेषण है अज्ञान शब्द विशेष्य है तो क्यों विशेषण लगाया बोलते हैं यदि विशेषण नहीं लगाते तो अधिव्यापति हो जाती लक्षण तथा मिथ्या इतुक्ते मिथ्या मात्र पद कहने पर भ्रांति ज्ञान प्राप्त हो भ्रांति ज्ञान की प्राप्ति होती है भ्रांति ज्ञान भी, भी मिथ्या है तो भ्रांति ज्ञान को ही अज्ञान कहने लगेगा भ्रांति ज्ञान अच्छा नहीं है भ्रांति ज्ञान क्या है वो तो अध्यात्म आ गया उसका फल है वो अज्ञान के कारण होता है ध्यान ध्रामिक्ञान यह आ गया तन मात्र ग्रहे ज्ञान अभाव शंका या मिथ्यायुक्त अभी देखो ज्ञान अभाव की हम निराकरण कर रहे कि तन मात्र ग्रहे केवल उतने मात्र ग्रहण करने चाहिए क्या अज्ञानम इतना बोलने से वो किसी की शंका हो जाती ज्ञान अभाव की शंका हो जाती ज्ञान अभाव में भी अभाव को रिसीकार कर सकता है किंतु तो ज्ञान अभाव नहीं वो मिथ्या भी है मिथ्या कर्णे पर वो भाव में आ जाएगा। मिथ्या चाद ज्ञान चैसा तो तग्रहे ज्ञावशंकाया मिथ्या उत्तरे मत्रग्रहणे ग्रहण करने पर अभाव की शंका हो जाएगी ना ज्ञान है वहा ऐसा ऐसी शंका हो जाएगी इसलिए मिथ्या कहा। और तेन कच्य अलक्षण ज्ञान निवृत्म अनादान इसीलिए क्या अब निकला लक्षण दे रहे हैं तेना अवाच्य अनिर्वाच्य रूप से रहता हुआ जिसका निर्वचन नहीं करता हो ऐसा रहता सदरूपेण सदरूपेण तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय ऐसा रहता हो अभाविलक्षण अभाव से ये विलक्षण है या भाव नहीं है अभाव से विलक्षण है और ज्ञान निवर्त्यम ये लक्षण दे दिया ज्ञान निवर्त्य है ज्ञान निवर्त्य मन ज्ञान के द्वारा ही ये जाता है हाँ देखो जो सर को लिखाई पड़ा है उसको कितना भी मारो नहीं जाता वो है इन्हें कहां जाना है उज्ञान लाने पर जाता है अन्यथा नहीं जाता इसीलिए ज्ञान निवर्त्यत्व इसमें ये विशेषण लगाया क्यों अभाव से विलक्षण है और अनिर्वचनीय भी है तो अनिर्वचनीय तो भी है अभाव विलक्षण भी है ऐसा ज्ञान निवर्त्य जो है वो अनादि अज्ञान भी है वो अनादि भी है ये अज्ञान का लक्षण हो गया तद उपादान अभ्यास इत्यर्थ ये अज्ञान उपादान है जिसका बहुरी वो अध्यास ऐसा ग्रहण करो तो ऐसा मिथ्या ज्ञान निमित्त मिथ्याज्ञान हाँ, नित्ता सत्यामृति मिथुनीकृत लौकिको अयम रोग व्यवहार तदुपादा जो अभ्यास है स्कूलिया तदव अज्ञान संस्कार कालकर्मादिपेण पिणतम अभ्यास निमित वक्त निमित्तग्रहण ग्रहण निमित्त के बारे में आगे कह अब इसमें अनेक पद है इसका थोड़ा विचार करना है इसके लिए कल देखेंगे सुबह